पुराण शिवपुराण विद्वेश्वर था। नैमिसारण्य ने तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है ऐसा पूर्वकाल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तथा तब यमुना और सोर्णभद्र में स्नान करे वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है, जहां है। महर्षियों की मान्यता जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो, उस समय कावेरी नदी में स्नान करें, वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्ग अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री लोक की प्राप्ति हो सकती है सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में स्नान किया हुआ स्नान शिव लोक प्रदान करने वाला होता है जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों, उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोगने पर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिरोधकदान पिता और नाना दोनों के कुलों के पितरों को अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है उन, उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला होता है विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थ वास करे ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है इन दोनों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं इन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्यप्रद क्षेत्र हैं वहां निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए अन्यथा उसका फल नहीं मिलता पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है ब्राह्मणों तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है तीर्थ किया हुआ मानसिक पाप व लेप हो जाता है वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है पुण्य क्षेत्रे कृतम पुण्य बहुधा ऋद्धि मुझते पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम महदि जायते तत्काल जीवनाथम चेत पुण्य न क्षेमती पुण्यमैश्वर्यद तथा तथा तु। कल्प तथा तु वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है अन्यथा नहीं वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए